ज मृदु मंजुलायन नयनयमीयृगदोष विभन दही कर विमल विवेक विलोचन करणहु राम चरित मोचन अंध प्रथम महेश चरणा मोह जनित सब सबहरण सुजन समाज सकल गुन खानी चरम प्रणाम स प्रेम शोनी दु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विसद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर छेद्र दुरावा बंदनीय जिहि जगज सपावा मंगलमय संत संत समाज जो जग जंगमतीरथ राजु जंगम राम भक्तिज सुर सरिधारा सई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमलहरिणी कर्मकथारविनि हरिहर कथा विराजतवेणी नत सकल मुद मंगल देनी बट विश्वास अचल ज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा दिन सेवत सादर समन कलेा अकत अलौकिक तीर्थ राउ देश फल प्रगट प्रभा सुन समझ जन मुदित मन मज्ज अति अनुराग लहीं चारि फल यत तनु साधु समाज प्रयाग चंद्र की रहे थे गुरु की महिमा गुरु के निकट रहकर व्यक्ति में किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास होता है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने गुरु महिमा के साथ में कर दिया मुख्य दो बातें हुई एक तो उन्होंने गुरु के चरण कमल की रज उसका उदाहरण लेकर के वर्णन किया और दूसरा गुरु के चरण की नखों की ज्योति को उदाहरण लेकर के उन्होंने वर्णन किया कि देखो ये दोनों प्रकार से गुरु कल्याणकारी है रज से तात्पर्य ले सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास की जो पहली मंजिल धर्म की है धर्म है निष्काम कर्म है उपासना है केव कर्म साध साधना है वह उसके अंतर्गत आती है गुरु के पास जाने पर पहले गुरु इसी प्रकार से धर्म में प्रवृत्ति करता है <स्थाँगे> और फिर उसको निष्काम करने की प्रेरणा देता है उपासना की प्रेरणा देता है कि सब साधना करने पर व्यक्ति के अंदर जो मानसिक विकार हैं वो सब दूर होते हैं उसके मानसिक रोग दूर होते हैं चित्र शुद्ध होता है शांत होता है अनुगुण रजुगुण दूर होते हैं ये उसी का फल है उसके बाद गुरु के चरण लखनऊ की ज्योत से तात्पर्य ज्ञान का है जो आध्यात्मिक साधना की दूसरी मंजिल है जो वैराग्य के बाद प्रारंभ होती है वैराग्य तक व्यक्ति कर्म के द्वारा पहुंच जाता है लेकिन वैराग्य के आगे पूर्व से ज्ञान परमात्मा की भक्ति इनकी आवश्यकता होती है जिससे कि उसके हृदय के नेत्र खुलते हैं और उसे परमात्मा तत्व के दर्शन होते हैं उसे सत्य का ज्ञान होता है कि परमात्मा क्या है सत्य क्या है जीवन जगत के स्वरूप क्या है इसे अपने हृदय में दिखने लगता है परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है बाहर भीतर सब जगह है लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए हृदय के उज्जवल नेत्र चाहिए स्वच्छ नेत्र तो गोस्वामी जी जो है बाद में गुरु की महिमा कहने के बाद में स्वयं क्या करते हैं तो वो पिछले दोहे में पहले दोहे में बताया कि जैसे कि कोई अंजन होता है आंखों में लगा लो तो गले हुए स्थानों में धन दिखाई देने लगता है पर्वतों में दिखाई देने लगता है वन में छिपा दिखाई देने लगता है ऐसे ही गुरु की चारण गिरज मानी गुरु की कृपा से हृदय के नेत्र खुलते हैं और परमार्थ तत्व दिखाई देने लगता है जैसे भौतिक संपत्ति में संपत्ति बड़ी मूल्यवान मानी जाती है इसी प्रकार के में जो परमात्म तत्व है परमात्मा का आनंद है परमात्मा की महिमा है उसकी लीलाएं हैं, वो सब उसी प्रकार से निवान है तो वो सब दिखाई देने लगती है इसलिए यहां से शुरू करते हैं कि गुरु का दरज मृद मंजुल गुरु के चरण कमलों की जो रज है वो बड़ी मृद भी है और मंजुल भी अंजन के समान है अंजन जैसे पिछले बताया कि यथा सोंजन अंज आंखों में अंजन लगाने करके छिपी हुई वस्तुएं दिखाई देती है धन कैसे गुरु के चरण कमल के मधुमंजल अंजन उनको लगाने से नए नए दृगदोष विभंजन को नेत्रों के लिए अमित के समान है और दोष विभंजन दृग की दृष्टि के जो दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और ते कर विमल विवेक विलोचन उससे अपने विवेक के नेत्रों को निर्मल करके विमल निर्मल बना करके वर्ण राम चरित्र भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन करते है जो की भौव है संसार कागज ऐसी छड़ाने वाले है ऐसे भगवान के चर्चाओं का वर्णन करते हैं अब इसमें देखते हैं कि ये अंजन प्राय जो आंखों में लगाया जाता है जैसे काजल है उसे अन्यन कहेंगे काजल कहेंगे सुरमा है ये काजल है तो वो प्राय आंखों में लगता है कष्टकारक होता है लगता है आंखें साफ होती हैं स्वस्थ होती हैं लेकिन पीड़ादायक होता है शुरू शुरू <स्तिक्ष्थ> लेकिन ये गुरु के चरणों की जो रजे जो है वो वो ऐसा अंजन है जो मृदु है मृदु में आंखों में लगाने से जैसे और अच्छा लगे मैंने कष्ट न हो बल्कि सुखदाई लगे ऐसा मृदु और मंजुल और दूसरी बात ये कि आंखों में काजल लगाओ शरमा लगाओ तो आंखें काली होती है वैसे तो काली आंखों को भी जो शुरू शरमा आकर काजल लगाए वो सुंदर माना जाता है लेकिन फिर भी आखिरकार काला तो कर देते आंखों के जिस समय लगा लो लगा लो दो उसके बाद में फर्म को साफ करना पड़ता लेकिन ये जो है यह ऐसा मंजुल अंजन है इस सुंदर भी है तो मैंने इस अंजन में लौकिक कंजन से गुरु के चरण की धूल का जो अंजन है वो ज्यादा श्रेष्ठ है इसमें जब तुलना भी की तो दो लक्षण ये बताए कि ये लक्षण एक ये अंजन एक विशेष प्रकार का अंजन है लेकिन इसके मैंने ये नहीं कि अंजन विशेष प्रकार का जो आंखों में लगाया जाने वाला अंजन हो So, ऐसा नहीं है ये अंजन लगाया जाता है हृदय के नेत्र है अपने अंतरतम के जो नेत्र हैं उन नेत्रों के लिए ये अंजन है ऐसे नहीं कि गुरु के चरणों की धूल झूठ निकाल निकुल करके आंखों में लगा ली तो उत्तरी तो हो गया काम सर, तो ये तात्पर्य है ये इस प्रकार का स्थूल भाव नहीं है उसके तो पीछे जो सूक्ष्म भाव है ये है कि गुरु की कृपा जो है वह और जो उसका आदेश उसका है उसका पालन करो जैसा गुरु बता दे उसी प्रकार से करे जैसे गुरु विचार करने के लिए कहे वैसे ही विचार करे तो जब गुरु के अनुशासन में रहेगा तो उसके नियंत्रण में रहेगा जैसा गुरु कहेगा उसी प्रकार से जीवन जिएगा और विचार भी करेगा आंतरिक साधना भी करेगा तो फिर उसके हृदय के, के नेत्र खुलेंगे तो अभी जब कहते नये अमीर दोष विभंजन फिर वो जो है अंजन जो है नए नेत्रों के लिए अमृत के समान है अमी मन नई नमी माने नेत्रों के लिए अमृत है नेत्रों के अमृत है माने नेत्रों का रोग को दूर कर दिया अमृत यह है कि दोष विभंजन नेत्रों के दोषों का विभंजन दोष दूर कर देने वाला है हमारे हृदय के नेत्रों में क्या दोष है कि एक तो उसे परमार्थ तो दिखाई नहीं देता उसे अगर हम देखना भी चाहे तो ये सब जितना भी है अपनी वासनाओं का आवरण डाल करके और फिर बाही जगत भी हम जैसे कि अपनी वासनाएं होती हैं भावनाएं होती हैं उसी भावनाओं से अनुरंजित बाहि जगत और व्यक्तियों को देखते हैं हम जगत को भी ठीक ठीक नहीं देख सकते ऐसे खराब तो नेत्र है अपने उसको भी हम बिगाड़ देते हैं जगत को अपने अपनी बुद्धि से अपने विचारों से अपनी भावनाओं से विकृट करके उसको देखते हैं ये तो दुर्दशा है अपने नेत्रों की दशा सही जगत भी नहीं दिखाई देता अगर इनका रोग दूर हो तो फिर उसके बाद तो फिर इनमें तो सही सही जगत भी ठीक ठीक दिखाई देने लगे जैसे व्यक्ति हैं वस्तु हैं प्राणी हैं, वो सब जैसे हैं वैसे ठीक ठीक दिखाई दे और फिर उसके बाद उनके मूल में विद्यमान जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है वो भी दिखाई देने लगे ये नेत्रों के स्वस्थ नेत्रों के लक्षण ये जब तक परमात्मा नहीं दिखाई देता अपने अंदर में और बाहर तब तक समझो कि नेत्रों के रोग दूर नहीं हुए अभी अपने हृदय के नेत्र भी विकृत है ये खुले नहीं है ये उनमें रोग लगा है तो इसके लिए ये रोग दूर कैसे हो तो उसका उपाय बता दिया बताइए कि गुरु की सेवा करो जैसे उसके नेत्र खुले तैसे वो शिष्य के भी नेत्र खुल देगा बस इसलिए जो वो हो उसके गुरु की सेवा उसका अनुसारण करना उसके पास रहना उसकी आज्ञा का पालन करना मैंने गुरु के पास रहकर के कोई कोई शिष्य जो है गुरु को भी रास्ता बताते हैं कि गुरु जी ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है ऐसे नहीं ऐसे होगा तो वो क्या अपनी लौकिक जो सारे जीवन के अनुभव उनके हैं तीन तिक्रमें करते रहे जिस प्रकार के संसार अपना जीवन कलशित जीवन जीते रहे वो समझते हैं कि गुरु गलती कर रहा है उसी को समझाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों के हृदय के नेत्र खुले सो नहीं खुलेंगे वे तो अपने जो है वो जब तक कि वो तो समर्पण भाव में ना आवे गुरु के प्रति और ये समझ में आवे कि हम चाहे जितने होशियार हों लेकिन हमारी होशियारी एक किनारे क्यों क्या कि अब है हमें हमारे हृदय के नेत्र ऐसे नहीं खुले हैं जो हमें सत्य दिखाई दे इसलिए उस तरह ध्यान देकर के देखें कि हम कितने होशियार हैं कितनी बुद्धि हमारी है कितने हम कहा तक पहुंच गए हैं ऐसे अपने आप को समझ करके तब जो है गुरु के समर्पण करे और फिर जैसा वो बतावे उसको सत्य मान करके चले उसी को जीवन में धारण करे वैसा ही करे उसकी उपेक्षा न करे तब उसका प्रभाव उसके प्रकार देखे गुरु के रज के गुरु के चरण उसकी रज और ये सब इतना नीचे तक की बात क्यों कहते हैं ये गुरु के समर्पण के लिए है गुरु को अगर गुरु नाराज हो तो भी सहन करे गुरु कठोरता बरते तो भी सहन करे गुरु कुछ बातें इस प्रकार की कहे जो गले न उतरती हों तो भी उनको समझने की कोशिश करें तो भी ध्यान दें तब उसका कल्याण है इस प्रकार से ध्यान देकर के तब कहते हैं कि इस प्रकार से हृदय के जब नेत्र खुले तो गुरु तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने भी क्या किया यहाँ तुलसीदास जी का अपना अनुभव ही है वो तो कहते हैं कि मैंने इसी प्रकार से नरियर गुरु की सेवा की और उनसे बार बार रामकथा सुनी कथा सुनी के बाद वर्णन आगे आएगा कि बार बार भगवान की कथा सुने तब तब अचेत कहते हैं वो समय हमारे अचेतावस्था थी वो सवाल ठीक नहीं था कथा सुनी तो कुछ समझ में आती थी कुछ समझ में नहीं आती थी लेकिन उन्होंने बार बार सुनाई तो वो जो आगे चल कर बात कहेंगे उसी का यहाँ शार्स में यहाँ बता रहे हैं कि हमने भी गुरु की सेवा की और उसकी कृपा से उनकी चरण रच से हमने अपने नेत्रों के, के जो दोष है उनको अपने को दूर किया और फिर राम की कथा सुनाते हैं तब ये भगवान के चरित्र दिखाई दिए हमको उनकी महिमा समझ में आई और फिर हम उसको उसी प्रकार से वर्णन करते हैं दूसरी तो रात जो कुछ भी राम कथा सुनाते हैं वो सब उनके हृदय में घटित तो हुई है सब दिखाई दिया उनको की ऐसे ऐसे परमात्मा ऐसे ऐसे भगवान है ऐसे ऐसे उनका अवतार है ऐसे ऐसे उनकी लीलाएं है वो सब जब उनके हृदय में हृदय के नेत्रों से दिखाई दी तब वर्णन किया कोई तो ऐसा नहीं कि एक जगह किताब में लिखी देखी तो वहां से नकल करके लिख दी कि देखो ऐसा ही बस अपने आप वही अंधे कंधे आपने कुछ पता नहीं एक जगह से देखा दूसरी जगह लिख दिया ऐसे नहीं वो कहते हैं वो सब सत्य सब अपने आप अपने हृदय में देखा तब वर्णन करते नयन अमीर नयन अमीर को एक प्रकार से समाज में एक आंखों का अंजन कहलाता है नयनामृत अंजन नयनामृत उसका नाम है तो नयनामृत का ही दूसरा शब्द हो गया नयन अमीर नयन अमृत अमृत की जगह हुई आमी नई अब छपाई लिखना पड़ी तो नैनामृत को कर दिया नई नमी नैनामृत अंजन क्या है उसमें काजल सुरमा कपूर भीमसेनी कपूर ये सब के उसको बनाया जाता है उसमें जो है वो सीसा और पारे की भस्मी मिलाई जाती ये सब मिलाकर के जो अंजन तैयार होता है उसे नैनामृत अंजन कहते हैं और वो अंजन आंखों में लगता नहीं है उसकी भी विशेषता ये है कि और जैसे काजल वगैरह आंख में लगते हैं तो कड़ु लगते हैं तो वो लगाने से कड़वा नहीं लगता ठंडा ठंडा लगता है तो उसको कहते हैं नैनामृत है अंजन तो ये ये कहते हैं नयन अमीय दोष विभंजन जैसे नयनामृत अंजन होता है उसी प्रकार से गुरु के चरणों की धूल आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय के नेत्रों के लिए नैनामृत है वो अपने हृदय में प्रिय लगने वाला भी है और सुंदर भी है और नेत्रों के रोगों को भी दूर कर देने वाला है तही कर विमल विवेक विलोचन अब वहाँ ऊपर के पंख में जो दृग कहे थे उनको यहाँ स्पष्ट कर दिया दृग कौन से विवेक विलोचन जो विवेक के नेत्र हैं वो खुल गए। अन्यत्र स्वामी जी कहते हैं कि दो नेत्र है अपने भीतर एक विवेक का नेत्र है एक वैराग्य का नेत्र है विवेक और वैराग्य के दो नेत्र हृदय में है जिसमें वैराग्य तो हाँ आ गया तो ये आंख खुल गई विवेक आ गया तो दूसरी आंख हाँ भी खुल गई दोनों विवेक और वैराग्य दोनों आ गए तो हृदय के नेत्र खुल गए देखो पहचान हृदय के नेत्रों की है वैराग्य के माने शरीर सहित अपने अहंकार और अपने मन बुद्धि और शरीर सहित बाई जगत के व्यक्ति और वस्तुओं में कहीं अटैचमेंट न होना वैराग्य अपना अहंकार में भी हम भावना रखेगी अहंकार ही मैं हूं ये मन बुद्धि भी मैं हूँ इस प्रकार से उनमें तादात न रखे शरीर भी मैं नहीं हूँ शरीर से संबंध रखने वाली जितनी वस्तु मैं हूं ना मेरी हैं, चाहे जातपात हो चाहे परिवार हो चाहे धर्म संपत्ति हो चाहे सृष्टि हो चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो इनमें सब में कहीं भी ममत्व तो बुद्धि न हो अहम भाव न हो ममत्व तो भाव न हो अनात्म तत्व में अहम भाव न हो और उनमें जो जल वस्तुओं में संसार की वस्तुओं में ममत्व न हो ये जब इतनी भाव आ जा तब कहेंगे कि वैराग्य आ गया तो ये वैराग्य एक प्रकार की आंतरिक दशा है जिसमें कि ज्ञान भी सम्मिलित तो है देखो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक अहंकार में तादात्म बनी रहेगा मन बुद्धि में तादात्म बनी रहेगा आसक्तियां बनी ही रहेंगी तो इसके माने वैराग्य जो है वो ज्ञान से परिपुष्ट होता है विवेक से और वैराग्य से विवेक परिपुष्ट होता है तो ज्ञान वैराग्य जब दोनों हृदय में आते हैं तब आध्यात्मिक विकास होता है तब तत्व तो दिखाई देता समझ माता। तो समस्त साधना किस लिए है धर्म आचरण गुरु की सेवा शास्त्रों का अध्ययन ये सब किस लिए कि अंततः तो हृदय के नेतृत्वें विवेक आ गए वैराग्य आ गए विवेक वैराग्य से ही अपने आध्यात्मिक विकास की पूर्णता है तो तही कर विमल बिब, विवेक विलोचन विवेक विलोचनों को विमल करके मन निर्मल करके नहीं तो आंखों में अगर मलिनता होती तो आंखों से दिखाई नहीं देता जहाँ साफ हो गए तब साफ साफ दिखाई देने लगा आंखें साफ हो गई तो दिखाई देने लगा ऐसे विवेक वैराग्य के नेत्र खुल गए तो फिर साफ साफ तत्व दिखाई देने लगता परमात्मा वरण राम चरित्र भोचन फिर भगवान के रामचरित दिखाई दिखा देने लगे जैसे पहले कह दिया सूझ ही रामचरित्र मणिमाणिक भगवान के चरित्र मणिमाणिक के समान है वो सब दिखाई देने लगे जहाँ आंखे खुल गई देख और वो भगवान के चरित्र माने के है क्या उनकी महिमा क्या है कि भवमोचन है वो भवमोचन के माने संसार बंधन से छुड़ा देने वाला है संसार क्या जन्म मृत्यु का चक्र है या कर्मों का बंधन है या राग द्वेष द्वेश सुख दुखार जीवन के हैं नाना प्रकार के क्लेश भय चिंताएं ये सब मिलाकर के संसार है इससे सबसे छुटकारा करा देने में ये रामचरित्र समर्थ है इसलिए बार बार रामचरित्र का अध्ययन करें बार बार सुने बार बार समझने का प्रयास करें उसमें अपनी कोशिश करें बुद्धि लगावें ध्यान दें उसको इस प्रकार करें करते करते व्यक्ति संसार सागर से छूट जाए उसकी आसक्तियां भी मिट जाएंगी, वैराग्य भी आ जाएगा ज्ञान भी आ जाएगा ये सब इसी से रामचरितमानस से ही होगा यहां तक तो ये वंदना हो गई अब उसके बाद कहते हैं कि बंदों प्रथम चरणा आप सबसे पहले महीश्वरों की जो है वो हो उनकी वंदना करते हैं अब एक यहाँ पर एक शब्द रख दिया प्रथम तो एक ये है विचार के लिए एक बात आ गई अब तुलसी राशि क्या कभी लोग हैं प्राचीन काल के संस्कृत वगैरह के भी उन सबकी एक तरीका यही लिखने का है वो तो लिखते जाते हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ, न कुछ बात ऐसी लिखेंगे जिससे व्यक्ति को आंखें खोल करके ध्यान देना पड़ेगी क्या करें इतनी वंदना करे गणेश जी के लेकर के सरस्वती जी के लेकर के शंकर जी की पार्वती जी की इनकी सीता जी की और भगवान राम की और सूर्य भगवान की और नारायण की और किनकी किन की सबकी वंदना करते चले आ रहे गुरु के लेकिन यहां आकर के कहते हैं कि वंदो प्रथम महीशूर चरण सबसे पहले हम जो है महेशर की चरणों की वंदना करते हैं महीसूर के बने हैं ब्राह्मणा पृथ्वी के ही देवता पृथ्वी के देवता है उनकी वंदना करते हैं और उनके लिए प्रथम शब्द जोड़ दिया तो विचार करने पर पता चलता है कि इसके माने अभी तक जो वर्णन करते आए तो तुलसी रास ने ये वंदना का क्रम क्या रखा पहले देवताओं की वंदना की जो देव हैं, है देवकोटिक मैंने जो नित्य मुक्त स्वरूप है उनकी पहले वंदना की जो कभी बंधन में नहीं पड़े जैसे जीव बंधन में पड़ जाता है जीव ज्ञान में अज्ञान में पढ़ता है बंधन भी होता है तो सब जीव कहलाते हैं लेकिन जो ये देवकोटिके हैं जैसे भगवान शंकर हैं पार्वती जी हैं सरस्वती हैं गणेश जी हैं सूर्य आदि हैं ये सब जो है देवकूट के हैं और ये नित्य मुक्त स्वरूप हैं। तो पहले उनकी वंदना उसके बाद गुरु की वंदना की गुरु की वंदना में क्या है कि गुरु जो है वो हो वो भी देवकूट में ही आता है देवकूट के मैंने वो भी परमात्मा स्वरूप करिए जैसे कह दिया कि नरगुप हरी मनुष्य रूप में जरूर है लेकिन है तो हरी गुरु भी लेकिन गुरु के साथ में ये है कि गुरु पहले बद्ध था लेकिन बाद में मुक्त हो गया और मुक्त होकर के परमात्मा स्वरूप हो गया तो अब उसके बाद देवताओं की वंदना के बाद गुरु की वंदना करते हैं गुरु की गुरु जो है वो परंपरा से चलता है गुरु है उसका शिष्य है जो शिष्य होगा वो अज्ञान में है बंधन में है लेकिन गुरु की कृपा से तो वो भी मुक्त हो गया तो मुक्त होने पर वो भी गुरू भाव को प्राप्त कर लिया उसने गुरू पद को प्राप्त कर लिया उसके बाद फिर दूसरे शिष्य आए वो शिष्य आया गोहे बंधन में गुरु के निकट आकर के वो फिर मुक्त हो गए उनकी कृपा से तो ये क्रम इस प्रकार से चलता है बद्ध मुक्त बद्ध मुक्त होते हुए चलते जाते हैं वे गुरु में आ गए और जब वो मुक्त हो गए तो फिर वो भी देव कोटि में आ गए देवता के समान परमात्मा के समान भगवान के समान वो भी हो गए उसी पद को भी प्राप्त हो गए यहाँ तक तो जो है वो हो गुरु तक गोस्वामी जी ने माना कि ये है पृथ्वी के लोग नहीं है पृथ्वी के ऊपर के हैं लेकिन अब यहां से कहते हैं महीसुर के माने मही मे पृथ्वी अब आ जाओ पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर भी बहुत वंदनी है इस पृथ्वी के ऊपर भी आप पृथ्वी के ऊपर कौन वंदनी है उनमें से सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना और उसके बाद फिर तो संतों की वंदना ये क्रम रखा है। संत भी इसी पृथ्वी पर है उनकी भी बंदनी है वो तो ये क्रम इस प्रकार से करते हैं इसलिए पृथ्वी के ऊपर भी जितने जो लोग देव कोट के हैं उनकी वंदना में ब्राह्मण आते हैं तो कहते बंदो प्रथम महेश्वर चरणा सबसे पहले हम मैशर पृथ्वी पर के जो देवतास्वर है देवता हैं उनकी हम वंदना करते हैं उनके चरणों की वंदना करते हैं अब यही ये भी बता देते हैं क्योंकि रामसंस मानस में ब्राह्मणों की बहुत बात आएगी और बड़ी झंझट भी आएगी तमाम उसके लिए झंझट को यहीं से सफा करने के लिए याद रखें तो उसी को पहले बता देते है ब्राह्मण कहते किस को मोह जनित संशय सभारना जो मोह में पड़े व्यक्ति हों संशय में पड़े हों उनके संशयों को दूर करने में जो समर्थ है वो ब्राह्मण है मैंने ब्राह्मण पहले ब्राह्मण हो शास्त्र का फिर अध्ययन करे और शास्त्र में जो जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न आए हैं उनको वो ठीक ठीक समझे और स्वयं मोह और संशय से निवृत्त हो तब वो इस स्थिति में आया कि वो दूसरे लोगों के मोह और संशय को भी दूर कर सके जब इस अवस्था को प्राप्त हो जाए तब वो ब्राह्मण ब्राह्मण है ऐसा ब्राह्मण सब प्रकार से पूजनीय है और उसकी महिमा इस प्रकार के भाई जो जिसको की अध्यात्म समस्त मोह को दूर कर दे अध्यात्मिक जितनी भी शंकाए हैं उन सब शंकाओं को दूर कर दे तो ये तो समर्थ व्यक्ति ही कर सकता है साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता जिस ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या की होगी बड़ा संयम से जीवन जिया होगा सारा जीवन शास्त्रों का अध्ययन किया होगा गहराई तक उसको उनको समझने की कोशिश की होगी सबका काल तालमेल बैठाया होगा अपने बुद्धि में जिसने इतना परिश्रम किया होगा तपस्या की होगी वही कार्य कर सकता है और बहुत कुछ उसका चरित्र स्वयं भी सुधर गया होगा वो स्वयं भी अपने जब इतना ज्ञान उसे प्राप्त हुआ होगा तब तक उसने संयम भी बरता होगा उसने अपने जीवन को सुंदर भी बनाया होगा तभी सब इस प्रकार का आया होगा इसलिए कहते हैं जिसमें किस प्रकार के गुण हैं कि जो मोह और संशय को दूर करने में समर्थ है ऐसे ब्राह्मणों के चरणों की हम वंदना सबसे पहले वंदना इन्हीं की करते हैं बस एक पंक्ति में उनकी वंदना होगी अब उसके बाद में वंदना करते हैं संत समाज की संत समाज की वंदना बड़े विस्तार से है क्योंकि ब्राह्मणों के बाद समाज में जो वंदनीय व्यक्ति हैं वो संतई लोग और उनकी तादाद बहुत अधिक हो सकती है हालांकि अधिकांश लोग तो दुर्गुणी दुराचारी असाधु ही होते हैं संसार में लेकिन उसके बाद में भले लोगों में से जब उनका विकास हुआ उन्होंने अपने दुर्जन दुष्ट स्वभाव को छोड़ दिया तो साधु स्वभाव के जो साधु स्वभाव के सज्जन व्यक्ति हो गए उनकी संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है लेकिन उनमें भी ब्राह्मण जो है थोड़े ही होंगे और वो भी श्रेष्ठ होंगे माने साधु समाज में भी ब्राह्मण भी साधु समाज में से एक व्यक्ति होगा जैसे अन्य साध समाज के सब सज्जन लोग हैं वैसे ब्राह्मण भी उसी वर्ग में से होगा लेकिन ब्राह्मण की विशेषता ये होगी कि वो सब संशयों से निवृत्त होगा परमात्मा का ज्ञान होगा ये विशेष बात उसकी और वो जो है वो अन्य लोगों को मार्गदर्शन करने का अधिकारी भी होगा वो दूसरे लोगों को उनके संशयों को दूर कर सकता है उनके मोह को दूर कर सकता है उनको मार्ग दिखा सकता है इस प्रकार का अधिकार उसको, ये महिमा उसकी है अब इसके बाद में संतों की महिमा सुनाते हैं संत देखो किस प्रकार के हैं? कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी जो सुजन मने जो सज्जन लोग हैं सज्जन लोग हैं साधु लोग हैं साधु और सज्जन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी जो कहते हैं जो साधु लोग हैं यानी भले लोग हैं तो भले लोगों में भलाई क्या है कि सकल गुण खानी उनमें सभी गुण की खान है जिस व्यक्ति में गुण ही गुण हो वो साधु स्वभाव वही सच व्यक्ति है जिसमें दुर्गुण भरे हुए हैं वो साध नहीं असाधु दुर्जन है इसलिए कहते हैं जो गुणवान व्यक्ति हैं जिनमें अच्छाइयां समय हैं उनको कहते हैं कि वो भी बंदनी है करुण प्रणाम सक्रिय सुबानी उनको भी करते हैं और प्रणाम करने में भी उनके सामने विशेष रूप से ये दिखाते हैं कि हम बड़े प्रेम के साथ उनकी जो है वंदना करते हैं हम बड़े सुबानी के साथ में मधुर वचनों के साथ में उनकी वंदना करते हैं मैंने ऐसे साधु सज्जन लोग वंदनी है तो भी उनका भी आदर होना चाहिए समाज में हुआ क्या कि जब सज्जन लोग थे साधु लोग उनकी उपेक्षा की जाने लगी और जो दुर्जन लोग दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे उनका आदर सत्कार होने लगा इसका परिणाम क्या हुआ कि दुष्टों की संख्या दिन दूनी रात चौनी बढ़ती चली गई उन्होंने सोचाई से बड़े अच्छी बात सारा संसार तो दुष्टों को पलाम करता है आ, जितने की स्वार्थी लोग हैं उदंड लोग हैं दूसरों को परेशान करने वाले हैं इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वे व्यक्ति जो हैं सब लोग उनसे डरते भी हैं और सब लोग उनकी तारीफ भी करते हैं उनके पास धन भी बहुत इकट्ठा हो जाता है सम्मान भी खूब उनको प्राप्त होता है इसलिए यही बहुत अच्छा है ऐसा मान करके दुष्टों की संख्या बढ़ती चलिए करना क्या चाहिए समझदार व्यक्तियों के क्या करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करें जो असाधु हैं दुष्ट हैं दुर्गुणी हैं भ्रष्टाचारी दुराचारी हैं उनकी उपेक्षा करें उनकी निंदा न करें, उनसे झगड़ा न करें, उनसे बैर न ले। लेकिन उपेक्षा करें उनका ध्यान न दें। प्रशंसा करना तो महापाप है जो भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यक्तियों की प्रशंसा करने लगते हैं अरे साहब उनको क्या कहने हैं, वो बहुत पैसा उसने कमाया अरे साहब वो तो बहुत उसने है ऐसे करके उनकी बड़ी जो प्रशंसा करने लगते हैं वो पाप करते हैं तो उनकी प्रशंसा भी न करें प्रशंसा करनी है तो सज्जन लोगों की करें जो साधु सुभाव के अरे कहा साधु सुभाव के लोग सीधे साधे उनसे क्या होने वाला है जो उनको जिनको आप कहते हो सीधे साधे हैं और उनसे होने वाला कुछ नहीं है वही समर्थ व्यक्ति हैं इतना ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को उन्हीं की प्रशंसा होनी चाहिए आदर सत्कार उनका होना चाहिए जब साधु समाज का सत्कार होगा तो लोगों में साधुता लाने का उत्साह आएगा प्रोत्साहन मिलेगा उनको और साधुता लाने के लिए व्यक्ति को सैक्रीफाइस करना पड़ता है उस सेक्रीफाइस को व्यक्ति करने को तो कब तैयार होगा कम से कम उसकी प्रशंसा हो आदर हो सम्मान हो वंदना हो तब तो कोई करेगा वो ये तो क्यों करेगा इसको इसलिए ये शास्त्रीय शिक्षा देता है कि हमें कहा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के जो साधु समाज जो है उसको उसको कहते हैं कि हम प्रणाम करते हैं प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं उनको उनको सुबानी के साथ में बड़े मधुर बचनों के साथ में उनको हम प्रणाम करते हैं और साधु चरित्र तो साध महिमा बताते हैं साधु चरित्र तो सभ चरित्र तो कपासु अब सज्जन लोगों का जो चरित्र है उसकी तुलना करके बताते हैं ये साधु लोग या सज्जन लोग क्यों सम्माननीय क्यों प्रशंसनीय क्योंकि उनमें बड़े गुण है उनमें क्या गुण है कहते हैं वो कपास की तरह होता है चरित्र कपास की तरह होता है क्या? अब देखो दोनों में तुलना देखो कपास में देखो और सज्जन लोगों के चरित्र को देखो दोनों में एक समान मिलते हैं क्या का एक समान है कहते हैं कि निरस विशद गुणमय थल जासू की समानताएं है निरस कपास भी निरस और ये सज्जन लोग भी निरस कपास भी विसद और सज्जन लोगों का चरित्र चरित्रपास भी भी जो है वो भी गुण में और सज्जन लोग भी गुण में तो शब्दों की योजना इस प्रकार की है कि तो दोनों जगह लग सकता है और अर्थ थो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाए लेकिन शब्द वही है जैसे निरस रस रहित माने जैसे कि कपास के कपास का फल जो लो ढेडी कपास के लो तो जैसे आम है नींबू है संतरा है इन सब फलों में तो रस है इसके भीतर लेकिन कपास के भीतर देखो तो कौन सा रस आपको मिलेगा? सूखा बिल्कुल, कपास के भीतर उसके कपासी, कपास उसके भीतर रस कुछ नहीं होगा तो जैसे कपास में कोई रस नहीं है नीरस है ऐसे ही सज्जन लोग भी नीरस होते यहाँ नीरस के मन ये कहीं विषय में रस नहीं लेते उनके पास बैठो तो खा लो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज लाए खा लो देखो कितनी बढ़िया लाए ऐसा नहीं मिलेगा उनके पास वो अगर किसी को देखेंगे खा दे आ रहे तो न स्वयं के के इंद्री, भोग इंद्री भोगों में पड़ेंगे और न दूसरे को इंद्री भोगों को उपलब्ध करा लेंगे जीवन रस ही क्या रहेगा जब इंद्री भोग कहीं है नहीं तो निरस्त होंगे इसलिए कह दिया कि देखो यह है जैसे कपास निरस है तैसे तो संत लोग साधु लोग भी नीरस है लेकिन इनकी निरसता ही इनका गुण है ये उनका वैराग्य का लक्षण है ये उनकी तपस्या है नहीं तो संसारी लोग अल्प बुद्धि के देते, विषयों में लिप्त रहते हैं उन्हीं के भोगवान पड़े रहते हैं उन्हीं को सुख मानते रहते हैं वो तो संसारी लोग हैं विषयी लोग हैं वो इसके माने हैं कि ये साधु सज्जन लोग विषयी नहीं है विषयों में रस लेने वाले नहीं दूसरी बात ये कि विषद, विषद के माने हैं बड़े बड़े जैसे कि धागे उसके भीतर कपास के धागे होते हैं वो बड़े बड़े धागे होते हैं विषद धागे ऐसे करके इसमें इनके चंद्र जो हैं वो विषद गुण होते हैं इनमें ये महान व्यक्ति होते हैं सज्जन लोग ही महान व्यक्ति श्रेष्ठता के सूचक इनको विशद ऐसे ही गुण में गुण के माने धागा उसे में कपास के जो रेशे हैं उनको गुण कहते हैं गुण में कपास के भीतर क्या है रेशी तो सब जितने रेशे रेशे हैं वो सब गुण में है और इधर जो सात सज्जन में इनमें गुण आ गया तो क्या गुण बोला जाएगा यहाँ बोलते माने सच्चाई ईमानदारी भलाई परोपकार सेवा प्रेम दया क्षमा ये सब जितने भी गुण है ये सब इनमें साध सज्जनों ने हो गए दोनों एक समान जैसे कपास ये जो है ये सज्जन लोग अब और बताते हैं देखो दोनों में एक समानता और भी है वो भी आगे बताते हैं जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और ये दोनों ही लोग स्वयं का उठा लेंगे लेकिन दूसरे के दोषों को ढकते हैं कपास कैसे ढकती है कपास सही दुख हो कपास दुख सहन करती है कपास क्या दुख सहन करती है कपास वहाँ से निकाल करके लाते हैं और उसके बाद उसको धुंका जाता है तब तो धुंकने में उसके बिनोले निकाले जाते हैं धलक धुमक करके जब बिनोले निकाले जाते हैं तो कपास को धमकना सहना पड़ना पड़ता है मारपीट सहन करनी पड़ती उतनी उसके बाद में फिर जब वो जैसे उसके निकल कपास में से रुई जब उसे बिनौले नहीं तो उसको अब उस का भी शांति नहीं उसको अब उसको फिर उसके साथ में उसको एठा गया और धागा बनाया गया उसका बट करके तो उसको ऐठना बटना ये कोई उसको कष्ट ही देना उसको कपास तो ने फिर कष्ट उठाया रूई ने कष्ट उठाया तो धागा बना और धागा फिर उसको भी उसको उसके बाद माड़ी काड़ी साइड लगाई गई उसको और उसको रगड़ा गया और सगड़ करके फिर ताने बाने बनाए गए और फिर उसके बाद उसका जो कपड़ा बना दिया गया कपड़ा बना करके रंग दिया गया अब इतना कपड़े बनते तक जा करके उसको ये कपास को कितने कष्ट सहन करने पड़े और फिर कपड़ा बन गया तो भी उसको भले बच उसको विश्राम नहीं कपड़ा बनने के लिए दर्जी ने उसको फिर लिए कैची चलाए उसके ऊपर काट काट के उसको कराए उसके कुर्ता बनाया उसके और कपड़े बनाए तो उसे काटा साँटा सिला ये सब किया जब ऐसा बनिया जा करके तब उस बन करके तब में वो पहनने लायक बना व्यक्तियों ने पहना कुर्ता पहना पैजामा पहना ये सब उन्होंने पहने तब उनको दो, दो के मायने छिद्रे उनके जो है नंगापन उनका दूर किया उस ढक दिया नंगापन इतना कपास को कष्ट उठा जैसे कपास को इतना कष्ट उठा करके लोगों के शरीरों के छिद्रो को ढकता दख, है कपास ऐसे ही सज्जन लोग भी अपने जीवन में स्वयं तकलीफें उठा लेते हैं लेकिन दूसरे के दोषों को ढकते हैं। दूसरों के दोषों को ढकने के दो तरीके एक तो ये कि दूसरे के दोषों को बताते नहीं छिपाते हैं। किसी व्यक्ति में अब समाज में तो व्यक्ति होंगे उनमें कहीं कोई दोष है कहीं कोई दोष है कहीं कहीं दोष है जो दोष होंगे उन दोषों का किसी को वर्णन नहीं करेंगे बताएंगे नहीं अमुक व्यक्ति में ये दोष है अमुक व्यक्ति में दोष है उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया ऐसे बोलते नहीं करें। दूसरे के दोषों का वर्णन करना दुर्जनों का काम है सज्जनों का काम नहीं है दूसरी बात यह दुर्जन लोग जस्ट लोग अगर सज्जनों के संग में आते हैं तो सज्जन लोग उनके कष्ट उठा करके उनके दोषों को दूर करने की भी कोशिश करते हैं उनको समझाएंगे बुझाएंगे हाथ जोड़ेंगे प्रार्थना करेंगे उनको तरह तरह से उनके साथ उपचार करेंगे जिससे कि उनके दुर्गुण दूर हो जाए दूसरे के दूर करने के लिए वो भी प्रयास करते हैं अभी कहते हैं कि देखो सज्जन लोगों का गोस्वामी जी को ये दिखाई दिया कि देखो सज्जन लोगों की सबसे बड़ी महिमा ये है कि जो शहीद को परिचिद्र दुरावा स्वयं अपने आप जो वो दो सहन करिए और दूसरे के छिद्र को दुराते हैं मैंने दुष्छिद्र के मे छिद्र का भी दो अर्थ है कपड़े के, के जो, जो लोग दूसरों का दुराते के हैं छिदाता है तो तो तो की सबसे पहली शिक्षा यही है शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो किसी की बुराई किसी की मत करो हुँ? हो सके तो भलाई करो ये यह यहां पर जो है मिठूर का जो आश्रम जहाँ जाते हैं हम लोग वहाँ स्वामी जी जो पहले थे उनकी शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाओं की लिस्ट लगी हुई है और रोज रोज उसका पाठ किया जाता है तो उसमें एक शिक्षा ये भी है दस में से एक ये भी है हा? किसी के साथ बुराई मत करो न बुराई करो और न किसी के साथ बुराई का व्यवहार करो और न किसी की बुराई करो बने तो भलाई करो अब नहीं सामर्थे तुम कमजोर हो नहीं भलाई कर सकते भाई न करो लेकिन अगर सामर्थ्य है तुम शक्तिशाली हो तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हारी महिमा ऐसी में कि किसी की भलाई करो तो ये साधुता का लक्षण है इस प्रकार तो दूसरे की बुराई करना जो है ये है ये एक बहुत बड़ा दोष है और जो दूसरे की बुराई करता है वो व्यक्ति कभी भी भला नहीं रह सकता उसमें भी बुराई आ जाएगी चाहे भीतर भीतर आ जाए चाहे किसी प्रकार से आ जाए तो उसके अंदर आती रहती है ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब किस कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई करेगा तो बुराई करेगा तो मैंने मुँह से बुराई बोलेगा लेकिन मुँह बुराई तो तब बोलेगा जब उसके मन में उस बुराई की कल्पना आएगी मन में कॉन्सेप्ट बनेगी बुराई अब तो मुँह बोलेगा अगर मन में किसी की बुराई आती ही नहीं है तो मुझे बोलेगा कैसे? इसके मैंने जो बुराई बोल रहा है इसके मन में बुराई एक बार उसके मन में आई किसकी बुराई आई दूसरे की बुराई आई तो बुराइयां कैसे चलती है मानसिक स्तर पर क्या होता है कि दूसरे की बुराइयां हमारे कान के छिद्र से होकर के या आंखों के छिद्र से होकर के हमारे मन में हमारे बुद्धि में पहुंची और वहां पहुंच करके जो बुराई हमारे मन में पहुंचेगी बुद्धि में पहुंचेगी तो अपना क्या कार्य करेगी बुराइयों के पैर गंदे होते हैं जैसे बरसात के दिन कोई में कोई कीचड़ बिछड़ में चले तो उसके पैर जैसे गंदे होते हैं ऐसे बुराइयों के पैर जो है वो गंदे होते हैं वे जब मन में पहुंचते हैं तो अपने चिल्ल गंदगी के पैर वो अपने छोड़ जाते हैं और फिर वो बुराइयां जब मुँह से होकर के बाहर निकली दूसरे के कान में गई claro, तो दूसरे के कान से भीतर पहुंच करके उसके मन में पहुंच करके उसके चित्र में पहुंच करके वहां पर फिर वही गंदगी फैलाएंगे तो ये बुराइयां जो है वो व्यक्तियों के सज्जन लोगों के भले लोगों के बीच में भी उनके भी मन में जा करके अपनी गंदगी फैलाती रहती है इसलिए जिनको भी ये दिखाई देता है कि बुराई जब आती है हमारे मन में तो हमारे मन को भी गंदा कर रही है और तो इतना अपने भीतर देखने में समर्थ है सक्षम है वो लोग सावधान रहते हैं ये बुराई देखते नहीं अपने भीतर बुराई को जान ही नहीं देते न किसी की बुराई सुनेंगे न किसी की बुराई को देखेंगे जब वो अपने भीतर जाएगी नहीं तो फिर उसको बोले तो कैसे बोले उसे बुराई निकली नहीं अब दूसरे लोग ऐसे व्यक्ति को देख करके दूसरे की बुराई करता ही नहीं अरे तो अरे साहब, ये तो ही नहीं अरे साहब इनको तो दिखाई नहीं देता अरे साहब तो जानते ही नहीं ऐसे लोग बाग जो है बहुत अपने आप होशियार मानने वाले व्यक्ति इस प्रकार से आलोचना करते रहे लेकिन यह बात समझ में नहीं आती इनको किस प्रकार से आती है और अपने मन को खराब करती है इसलिए तुलसीदास जी का कहना है कि सबसे पहला काम यह है कि दूसरे के न दोस्तों को देखो न सुनो और ये तुलसीदास ने तो सरल कर दिया नहीं तो हम देखते हैं उसमें जैसे कैबल उपनिषद इत्यादि का जो शांति पाठ है भद्रम पश्चिम माक्षवीरी यात्रा अपने आँखों से हम भद्र ही देखें भद्रम सुनेम कानों से भद्र ही सुने इसका तात्पर्य है उसपनिषदों के ऋषि भी ये कहते हैं कि हम अपने आंखों से अच्छाइयां देखें बुराइयां ना देखें हम अपने कानों से अच्छाइयां सुने बुराइयां ना सुने ये साधना है ये अभ्यास है इस प्रकार का ये, ये अपने शास्त्रों की शिक्षाएं अगर इनकी तरफ तो ध्यान नहीं देते और करके नहीं देखते अपने जीवन में तो जैसे भी तैसे बने रहेंगे विकास क्या होगा इसलिए कहते हैं कि साधु चरित्र सुचरित्र कपासु नि परिचित्रावाय पावा कहते हैं ऐसे लोग बंदनीय है ये साधु लोग इसीलिए दोषों का वर्णन नहीं करते दोस्तों किसी के दोषो को देखे इसलिए बंदनीय जग जस पावा ऐसे लोग सारे संसारों में यशस्वी हो जाते हैं महान बन जाते हैं वो यश इसलिए नहीं केवल दूसरे की निंदा नहीं करते इससे बल्कि जब दूसरे की निंदा नहीं करते तो उनके अंदर भी कोई दोष आता नहीं और दोषों से सुरक्षित बने रहते हैं गुण ही गुणन में बने रहते हैं उन गुणों के कारण से सारे संसार भी कुछ बनते मान बनते मुद मंगल में संत समाज अब देखो संत समाज संत की महिमा बता करके संत समाज की महिमा जहां पर संत ही संत हो उनके संतों का एक समाज हो कुछ समाज के वर्णन करते हैं और समाज मैंने जब संत समाज कहते हैं तो समाज की तुलसीदास जी ने समझ समाज के मनुष्यों को दो भागों में बांट दिया संत और असंत समाज दो भागों में बांट दिए एक हो गए संत और एक हो गए असंत असंत भी संसार में ही लेकिन असंतों से दूर रहो उनकी उपेक्षा करो जो संत हैं उनके समाज में पार्टिसिपेट करो उनके साथ रहो लेन व्यवहार उठना बैठना संतों के साथ ही करो असंतों के साथ में कोई व्यवहार उनकी उपेक्षा वो अपने समाज से बहिष्कृत है समाज से बहिष्कृत करने की परंपरा पहले थी अब नहीं रह गई अब भले भले सब समाज में सम्मिलित थे और सबको ले लिया सबको एक्सेप्ट कर लिया ऐसे हो गया लेकिन पहले इस प्रकार का किया गया था कि समाज में दो प्रकार के वर्ग एक साधु समाज एक असाधु समाज साधु समाज के भीतर अगर कोई व्यक्ति द्वाचारी पैदा हो गया दुष्ट हो गया जो वो आने लगे तो कहते भाई अपने समाज से इसको निकाल करके दूसरे समाज में ले जा सकते ये हमारे समाज का व्यक्ति नहीं है समाज बहिष्कृत हो गया समाज बहिष्कृत मैंने कोई हिंदुस्तान से बाहर संसार से बाहर कोई निकाल जाता था मैंने हमारा एक ग्रुप है अपना एक प्रकार का जो भले लोगों का ग्रुप है उसी के बीच में अपने रहेंगे बाकी जो असंत स्वभाव हैं उनको इस ग्रुप से बाहर निकाल ये तरीका जीवन जीने का इस तो कहते हैं कि यह मुद मंगलमय संत समाज जो संत समाज है ये मुद इस इस रहेंगे तो प्रसन्न भी रहेंगे और आपका मंगल भी रहेगा मंगल ये लोग संत स्वभाव नहीं पहुंचाएंगे कष्ट नहीं देंगे उनसे बने करके तो हमको सुख ही देंगे हम हमारे सा साथ भलाई करेंगे तो मंगल भी होगा हमारा और मुद भी होगा हम प्रसन्न भी रहेंगे खुशी भी रहेंगे लेकिन दुष्टों के साथ अगर रहे तो वो लोग हमारा आहित करेंगे नुकसान पहुंचा लेंगे और बार बार दुख देंगे तो हमें दुखी होना पड़ेगा सीधी सी बात इसलिए अपनी भलाई के लिए चाहिए ये कि संतों का समाज जो साधु समाज है संत समाज है सज्जन लोगों का समाज है उस समाज के बीच में यहाँ संत के माने ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने कई सन्यासी इत्यादि ले लिया है और सन्यासी वेश बनाए हुए हैं या संत संप्रदाय बनाए हैं उन्हीं के बीच में रह ऐसा नहीं समाज में गृहस्थ लोग भी हैं भले लोग उनके बीच में भी हैं वो सब संत लोग हैं साधु लोग हैं सज्जन लोग हैं कहीं सज्जन लोग इस प्रयोग सब्ज किया है कहीं साधु पूरे साधु मैंने भले देते, साधु को माने भीख मांगने वाला साधु नहीं साधु को माने भला आदमी असाधु के माने दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति वो असाधु हो गया इसलिए संस्कृत के शब्द हैं उनका व्यर्थ देखना पड़ता नहीं तो आकर के व्यवहार में आकर के ये शब्द जो है वो बहुत संकुचित हो गए साधु को मैंने जो सन्यासी हो भीत मांगता घूमता हो कभी ये देखो साधु है साधु उसे बोलते और बाकी तो तो ंगम तीर्थराज ये है जंगम तीर्थराज के समाज है एक जंगम के माने एक जंगम होता है एक जड़ होता है जड़ जंगम दो सद कह जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये यह जो जग जंगम तीर्थ राजू ये एक तीर्थराज है संतों का समाज भी एक तीर्थराज है जो जन्म तीर्थराज है जंगम तीर्थ में चलता चलता चेतन तीर्थराज है पर एक चीज तीर्थराज तो वो है तो जो जड़ है पृथ्वी तो जगह जैसे प्रयाग है वो तीर्थराज है लेकिन वो प्रयाग तीर्थराज तीर कैसा है बस प्रयाग में जिस जगह में वो प्रयागराज है वही पर है हजार वर्ष पहले था तो भी वही है आज है तो भी वही है कल भी होगा तो वही होगा अब जब उस तीर्थराज में कोई चल करके 100 मील 200 मील, मील, 500 दो सौ मिल पांच सौ मिल हजार नहीं जा सकता उसके लिए ले लेकिन ये संतों समाज तो चलता, चलता आप अपने गाँव में रहो अपने नगर में रहो संत समाज आ जा जाएगा आपके पास है वही मिलेगा आपको चलता चलता आपको जाना नहीं पड़ेगा तीर्थराज को घर बैठे तीर्थराज मिलेंगे आपको ऐसा जंगम तीर्थ जो जग जंगम तीर्थ संसार में वो चलता करता तीर्थ राज है और राम भक्त जहाँ धारा, कहते हैं वहाँ तो प्रयागराज में तो तीन तीन गंगा जमुना सरस्वती तीन तीन नदियां हैं और फिर तीनों नदियाँ मिलकर के आगे बहती हैं गंगा जी आगे चल करके उनका प्रवाह होता है तो ये संत समाज अगर तीर्थ है तो इसमें यहाँ पर तीर्थ राज में नदियाँ कहाँ हैं तो देखो इसकी नदियां पर कैसी है ये सब उसी प्रकार से कहते हैं कि राम भक्त जहाँ सरसर धारा यहाँ इनमें संत समाज के भीतर जो भगवान की भक्ति है राम भक्ति है वो भक्ति जो है वो हो गंगा जी की तरह से जैसे प्रयागराज में गंगा जी हैं तैसे संत समाज में जो साधु लोग भले लोग सज्जन लोग हैं वे लोग भगवान के भक्ति भी होते हैं तो उनकी भक्ति की भावना जो है वो गंगा जी की तरह से जैसे भक्ति गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर होते हैं पुण्य प्राप्त होती है तैसे इन संतों का साथ करने से राम रामकथा इत्यादि सुनने से भी पाप दूर होते हैं वही फल यहाँ प्राप्त हो रहा है और श्रेष्ठता भी दिखा रहे देखो कि यह है प्रयागराज से भी ज्यादा संतों का समाज प्रयागराज के जो तीर्थराज है उस तीर्थराज से भी पवित्र तीर्थराज है ज्यादा श्रेष्ठ है इसकी महिला कहीं ज्यादा है इसलिए कहते राम भक्ति जहाँ स्वरेस्वर धारा और सरसवे ब्रह्म विचार प्रचारा इन संतों के बीच में जो ब्रह्म विचार है परमात्मा क्या है उसके क्या लक्षण है जगस् का क्या संबंध है जीवसिष्स का क्या संबंध है ये सब जहाँ पे चर्चाएं होती हैं परमात्मा के संबंध में ये ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है वो सरस्वती नदी की तरह से जैसे सरस्वती नदी प्रयागराज में है लेकिन दिखाई नहीं देती इसी प्रकार के संतों के बीच में जो ब्रह्म ज्ञान है वो जल्दी दिखाई नहीं देता लेकिन भगवान की कथा तो सुनाई देती है वो तो सामने सुनने में आती है साफ हो जाती है उपलब्ध होती है लेकिन उस कथा के मूल में विद्यमान ब्रह्म ज्ञान भी है ब्रह्म ज्ञान की धारा भी उनके बीच में बहती रहती है उन कर रहे हैं और फिर विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्मकथा रविनंदन वर्णी रविनंदन मैंने सूर्य पुत्री सूर्य पुत्री जो है यमुना जी जो है उनका नाम सूर्य पुत्री हो यमुना वो क्या है जैसे कि वहाँ प्रयाग में यमुना नदी है उस प्रकार से इन संतो, संतों के बीच में यमुना नदी भी है यहाँ यमुना नदी नदी क्या है ये कर्म है जो कर्म कांड है कर्म सिद्धांत है उसका भी विवेचन इन संतों के बीच में होता रहता है तो विधि निषेध में विधि निषेध में कर्म में ही विधि निषेध करता है ये कार्य करो ये कार्य न करो तो जो करना चाहिए वही करे जो नहीं करना चाहिए न करे ये कर्म सिद्धांत है तो ये कर्म सिद्धांतों की जो चर्चा संतों के समाज में होती रहती है विध निषेध कहलाता है और ये विध रूपी कर्म कथा चर्चा जो है ये है यमुना नदी की तरह अब देखो इसमें प्राण भी आ गया इसी बीच में प्राण में क्या आ गया यमुना जी जो है वो सूर्य की पुत्री है और सूर्य के पुत्र जो हैं यमराज भी हैं यमराज और यमना जो हैं ये है ये भाई बहन है यमराज भाई साहब हैं और उनकी बहन जी जो हैं वो उनकी यमुना लती है यम द्वितीया एक होती है यम द्वितीया एक पर्व आता है उस दिन जो है द्वितीया के दिन जो है वो हो यमराज अपनी बहन के घर गए यमना जी के पास बहन जी ने उनको खिलाया पिलाया तिल्प किया रोशना किया उनको यमराज ने उनको जो है अब उसके बदले में कुछ देना चाहिए जैसे आजकल दक्षिणा देते हैं बहन को देते हैं ऐसे यमराज ने अपनी बहन को दक्षिणा दी दक्षिणा में क्या कहा कि देखो आज के दिन जो तुम्हें स्नान करेगा आत्महारी नदी में उसको फिर हमसे भय नहीं होगा यमराज का भय यमुना जी में स्नानो स्नान करो और यमराज जी के भय से मुक्त हो जाओ ज का क्या भय अरे आ रही है यमराज आएंगे जन्ना तो जी में स्नान करने के बाद नहीं कहता है अब देखो ये बात सब कहने का तरीका पौराणिक तरीका है तो पौराणिक तरीके में इतनी बात तो पुराण की कह दी तुलसीदास तो ने कि रविनंदन बरनी कर्मकथा और अभिनंदन कहकर के ये पुराण की कथा के तरफ संकेत कर दिया लेकिन उस समय बाद में ये भी कहते हैं कि हरिहर कथा ये ये जो है ये ये निषेध में कलिमल कलिमल करने वाली मान यमुना क्या है ये विध निषेध की जो कर्म धारा है वही यमुना है जब व्यक्ति विधि के अनुसार कार्य करेगा निषेध जो है उनको जो कर, निषेध कर्म वो कर्म नहीं करेगा तो ऐसा व्यक्ति को यवराज के फांस में नहीं फंसेगा क्योंकि अब उसका जीवन धर्म में हो गया तो यमराज से उसको डर भी नहीं यमराज जब आते हैं तो केवल यमराज जो, जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं, काफी लोग हैं जो धर्म आचरण करने वाले हैं यमराज के दूत भैंसे ऊपर चढ़ करके तस्सी में बांध ले करके आते हैं और उनका भयंकर काला काला उनका रूप उनकी चमकती हुई आंखें जब वे आते हैं तो जीव को पकड़ करके नरक में ले जाते हैं लेकिन जिनको नरक में नहीं जाना कभी जीवन में पाप कर उनके ही नहीं विघ निषेध का पालन करते रहे वे जब शरीर छूटने को होगा तभी अमराज के दूत उसके पास नहीं आएंगे तब तो फिर वहाँ से स्वर्ग से देवता लोग उसके पास आएंगे उसको ले जाने के लिए और रथ लेकर के आएंगे कहेंगे आइए आइए बैठिए हम आदर के साथ रख कर बैठा लेंगे, और बैठा करके फिर स्वर्ग लोग भी ले जाएंगे तो जीव बड़े खुशी खुशी प्रसन्न प्रसन्न जाएगा कह के देखो कि हम कितने आराम से रथ में बैठे हुए चले जा रहे हैं और तो देवता में सौम्य स्वभाव के सुंदर सूरत के काले काले नहीं सुंदर सूरत के मुकुट धारण किए हुए माला पहने हुए इस प्रकार को रस्से से लेकर के नहीं आते वो इस प्रकार के आते हैं और उनको लेकर के आदर के साथ उनको शब्द ले जाते हैं ये पौराणिक वर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जो धर्म में जीवन जीते रहते हैं उनको शरीर छोड़ते समय कष्ट नहीं होता और जीव शरीर छोड़ करके जाता तो अधोगत नहीं जाता जहाँ कहीं जाता वो प्रसन्न रहता स्वर्ग जाता तो वहाँ भी सुख है प्राप्त हो गया तो भी सुख है लेकिन जो दुष्कर्म करने वाले, करने वाले उनके लिए उनका करके आते हैं पाप तो कर्म करके, करके, का काम करना पड़ता तो उसके वर्णन कर दिया यहाँ पर की विधि निषेध में कलमल हरिणी कर्म कथा रविन हरिहर कथा विराजत बे बेनी अब देखो उसके बाद में जब तीनों नदियाँ सरस्वती और गंगा और यमुना तीनों नदियाँ मिली तो मिलने के बाद में एक त्रिवेणी बन गई तीनों नदियाँ मिल करके एक धारा बड़ी धारा होकर आगे बहने लगी वो त्रिवेणी हो गई तो ऐसे ही यहाँ पर संत समान में त्रिवेणी क्या है तीनों धाराएं यहाँ मिल गई वो क्या है कहते हैं हरिहर कथा विराज त्रिवेणी वो हरिहर कथा भगवान शंकर जी की भगवान नारायण की विष्णु की जो कथाएँ हैं ये कथाएं उनके चरित्रों की कथाएं यही मानो उसमें है उसी तीनों धाराएँ मैंने भगवान की कथा चाहे भगवान शंकर जी की कथा हो चाहे भगवान नारायण की भगवान राम की कथा हो चाहे भगवान कृष्ण की कथा हो जब इन कथाओं में क्या है इन कथाओं में धर्मज्ञान भी है इन कथाओं में भक्ति भी है इन कथाओं में कर्मकांड भी है तीनों बातें इन कथाओं में सम्मिलित होती हैं इन सभी कथाओं में के कर्म सिद्धांत भी बताए जाते हैं इन सब कथाओं में उपासना और भक्ति का भी वर्णन होता है इन सब कथाओं तो कथा सुन सकल मुद्द मंगल देनी वो कथा सुनने से सब मुद्द और मंगल प्राप्त होता है वही मुद्द मैंने प्रसन्न हो गए अब देखो बार बार मुद्द मंगल सदप्रयोग करते रहते हैं गुरु के पास गए थे तो मंजुन मंगल मोद प्रसूति गुरु है वो भी मंगल मोद देने वाला ये भी देखा कि इसमें जो है ये है ये संत लोग नहीं है। ये भी संत लोग भी मंगल मोद प्रदान करने वाले ऐसी भगवान की कथा वो भी क्या है वो भी मंगल और देने वाली तो ये कह दिया कि मुझ मंगल देने वाली कथा है और बट विश्वास अचल में जो धर्म अब ये देखो प्रयागराज में के और भी बातें बताते हैं प्रयागराज में तो अक्षय भी है यहाँ संत समाज में कहीं अक्षय है तो है वो क्या है कि अचल निज धर्मा अपने धर्म में का पालन करना अपने सुधर्म में स्थित रहना अच्छा धन दो प्रकार एक धन जो सामान्य धर्म हो गया सुधर्म हो गया जो सुधर्म है ये अच्छा हो जाएगा जो व्यक्ति अपने सुधर्म का पालन करता है मैंने अच्छा गट की पूजा करता है बस हो गया अच्छे बट गए अच्छे क्यों है कि जो बट जो है अच्छा बट जो है वो अभिरासी सदा रहने वाला है इसी प्रकार से स्वधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी स्वधर्म व्यक्ति की रक्षा करने वाला है कभी विनाश नहीं होगा व्यक्ति का सदा उत्थान भी होता रहेगा प्रगति होती रहेगी आध्यात्मिक विकास होता रहेगा इस प्रकार से बट विश्वास अचल निज धर्म और तीर्थ समाज सुकर्मा इस प्रकार से तीर्थ है ये समाज सुकर्मा माने सुकर्म करने वाला है सत्कर्म करने वाला है शुभकर्म करने वाला ये समाज सब है ऐसा संत समाज और सभी सुलभ सब दिन सब देशा अब कहते हैं देखो वो इलाहाबाद का जो प्रयागराज है तीर्थराज है वो तो सबको सदा उपलब्ध नहीं है लेकिन ये संतों का जो प्रयागराज है, है कैसा है सभी सुलभ सबको सुलभ है इलाहाबाद का प्रयागराज जिनके पास पैसा हो स्टेशन टिकट ले वहां तक जाए उनको प्राप्त हो या पैदल चले तो सभी में इतनी ताकत हो वहां तक जाए तब तो वो प्राप्त हो लेकिन ये ये तीर्थाज में ना पैसे की जरूरत है ना कहीं शारीरिक ताकत की जरूरत है वो जहाँ रहता वहीं वही उपलब्ध हो जाए कहते समय ही सुलभ और सब दिन सब दिन सुलभ प्रयागराज में तो कोई जाएगा जा जा जा जाएगा जाएगा वहां के चलोग करके स्नान स्नान किया चल करके फिर आगे तो रोज तो सुलभ लेकिन सत्संग तो रोज सुलग है सब दिन और सब देशा सब देशा समझे सुलभ है देखो ये महिमा जो सत्संग की है संत पुरुषों की महिमा है ये प्रयागराज में नहीं है उससे शांति विश्राम मिल जाता और कहते हैं अकत अलौकिक तीर्थ राहु ये तीर्थराज जो है अलौकिक तीर्थराज है लौकिक तीर्थराज तो प्रयाग का है लेकिन अलौकिक तीर्थराज ये तो फिर जहां संत हैं संतों का ज्ञान है संतों की कथा है संतों का संघ है तो ये तो सूक्ष्म भावात्मक है ये इसलिए ये अलौकिक है तीर्थ और अकथ मैंने अकथनीय है मैंने इसका वर्णन कहाँ था जिसकी महिमा वर्णन की जाए इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती और देह शब्द फल प्रकट भाव देखो ये